हत ये महो लोका तो यन नजहो लोककल्याण railu तवर वपू शीतयात प्रलयकलित होथम महतवा प्रकृति सहजा अंधताम शांत मधुरमपीय सिंहनादम जगज गीत शांत मधुरम सिंहना षो राम कृष्ण सूय प्रथितम कृष्ण परम पूजनीय श्रीमस्वामी शांतात्ंजी महाराज उसके चरणों में मेरा प्रणाम करता हूं। प्रफुल महाराज भी साथ में है हम और एक एक साथ ने थे। ने एक साथ थे। ट्रेनिंग सेंटर में वो गुजरात जा रहे हैं लिमड़ी मैं गुजरात भी जा चुका हूँ लिम्बड़ी में रामचरित महस किया था अभी प्रफुल्ल महाराज बुलाएंगे वहां भी जाऊंगा <laughs> तो आप सबको भी प्रणामचरित महस शुरू करने से पहले सब भगवंत संकीर्तन करे राम श्या राम श्या राम जय जय रा। राम राम शिया राम श्या जय जय राम हारी द्रव सुदशरथ बिहारी हा, शिय राम शियाराम जल श्रुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधन कीरा शियारा पद कमल मनावो जा शु कृप निरमल मति पाऊ सदा चली आई प्राण बचे जय बचन हा शिय खनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव किन ब जग जानी करू प्रणाम जोरी जुग पानी है शियारा आज हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे तुलसीदास जी ने जै जै जै हनुमान चालीसा में लिखा है जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई हनुमान जी गुरुदेव की माफी कृपा करते हैं। तुलसीदास जी ने आप सबको मालूम है हनुमान चालीसा लिखा हनुमान चालीसा में उसने प्रथम जो दोहा लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धि ननु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर कलेश विकार। श्री गुरु कलेशरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी ऐसा लगता है रामचरितमानस की रचना के पहले तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना की क्योंकि वो लिखते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी गुरु की चरण धूली के द्वारा मनरूपी मुकुर मुकुर का अर्थ होता है सीसा आईना जिसमें प्रतिबिंब देखते हैं ये मन हमारा कैसा है मन में हम जो भी सुनते जो भी देखते हैं उसका एक प्रतिबिंब मन में पड़ता है हम जो भी देखते जो सुनते उसकी छाप मन में पड़ जाती है ये छाप से क्या होता है ये छाप से हमारा संस्कार बनता है और ये संस्कार से हमारा चरित्र बनता है हम जब भी अच्छा दृश्य देखते हैं अच्छा सुनते हैं तो सुनते सुनते हमारे क्या मन में एक एक उसकी छाप रह जाती है और उससे हमारा चरित्र बनता है हम जो खराब दृश्य देखते हैं खराब सुनते है, उसकी छाप पड़ती है तो यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार मेरे मन में जो ये छाप है प्रतिबिंब है उसको मैं शुद्ध करूंगा किसके द्वारा गुरु की चरण धूलि द्वारा क्यों वर्ण रघुवर विमल यश मैं भगवान श्री राम का विमल यश वर्ण करना चाहता हूं क्यों वर्णन करना चाहते हैं जो दायक फल जिससे चार फल प्राप्त होगा ये भगवान श्री राम का जो विमल वर्णा कर, करना चाहता है जो सुनेंगे और जो उसको गाएंगे उसको चार फल प्राप्त होगा क्या चार फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म को पकड़ करके हमको अर्थ पैसा कमाना है धर्म को पकड़ के हमको काम भोग करना है ऐसा करने से क्या होगा मोक्ष प्राप्त होगा यहां तुलसीदास जी लिखते श्री गुरु चरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधारी वर्णम रघुवर विमल यस जोदाय कपलचारी बुद्धिहीन तनु जानी के सुमीरो पवन कुमार हे पवन कुमार में बुद्धिहीन हूं बल बुद्धि विद्या देवु मोहि मुझे तुम बल दाओ बुद्धिदा विद्या दाओ, दाओ हर हूं विकार जिससे मैं भगवान श्री राम का चरित्र वर्ण कर सकूं। हनुमान जी तुलसीदास जी के गुरु है कैसे गुरु है आप सबको मालूम होगा तुलसीदास जब काशी में थे रोज काशी में स्नान करने के बाद वो गंगा का पानी एक वृक्ष के वहां राम राम करके डालते थे और वृक्ष के वहां एक भूत रहता था तो भूत रोज ही गंगा जल का स्पर्श पाकर राम नाम सुनकर उसकी मुक्ति होने वाली है लेकिन वो भूत योनि से मुक्ति होने से पहले वो तुलसीदास जी के पास आया और कहा कि आपकी कृपा से मेरी भूत योनि से मुक्ति होगी क्योंकि रोज गंगा का स्पर्श मुझे मिलता है तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं मैं भूत हूं ना कुछ दे सकता हूं आपको तो आपको क्या चाहिए तुलसीदास ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मैंने उन्हें मांगी ना कुछ चाहिए तुलसीदास तो जी ने कहा मुझे भगवान राम का दर्शन करना है भूत ने कहा अरे बाबा मैं तो भूत हूं भगवान का दर्शन नहीं करा पाता। <laughs> मैं भगवान का दर्शन कैसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए भूत ने कहा हमें उपाय बता सकता हूं क्या उपाय है देखिए यहाँ रोज राम कथा होती है वहां एक बुढ आदमी सबसे पहले आता है एक लाठी लेकर और सबसे पीछे चला जाता है वो कोई नहीं। वो ही हनुमान जी है। उसको पकड़ने से आपको राम का दर्शन हो सकता है यत्र यत्र तत्र जहां जहां राम की कथा होती है हनुमान जी वहा थे तो वो तुलसीदास ने कुछ दिन देखा वो एक बूढ़ा सबसे पहले आता सबसे पीछे चला जाता उसको एक दिन सब पीछे जाल तब पकड़ लिया नहीं आप मुझे राम का दर्शन अरे करोगे बुढ़ा आदमी मुझे छोड़ दे मुझे नहीं नहीं मुझे मालूम है आप ही थी। तब हनुमान जी ने कहा तुम चित्रकूट जाओ तुमको भगवान राम का दर्शन होगा तुलसीदास जी चित्र वहां साधना करने लगे एक बार क्या उसकी कुटिया के पास दो बच्चे आए और बंदर का नाच दिखाने लगे एक श्याम वर्ण है गौरव वर्ण है तो वो भी बाहर निकल के बंदर का नाच देखा वो चले गए तुलसीदास भी अपनी कुटिया में चलाए भगवान राम लक्ष्मण आए थे वो तो पहचान नहीं पाए बहुत दिन हो गया राम का दर्शन नहीं मिला फिर काशी में गए फिर हनुमान जी को पकड़ा हनुमान अरे भगवान तो आए थे आप पहचान नहीं पाए मुझे तुलसीदास जी ने कहा देखिए बात ये है मुझे दर्शन देना है और मैं पहचान नहीं पाने से आपको मुझे पहचान करवा देनी हनुमान जी और में कुछ ठीक है भाई होगा फिर चित्रकूट चले जाओ चित्रकूट चले गए एक दिन सुबह में तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे छोटा सा बालक श्याम वर्ण का बालक आ गया कहा बाबा मुझे चंदन दोगे तुझसे नहीं भाई ये तुम चंदन तुम्हारे लिए नहीं ये तो मेरे राम के लिए है। ये तो राम घिस रहा हूं हनुमान जी ने सोचा ये तो भाई पैसा नहीं पा रहा हनुमान जी ने पक्षी का रूप धारण करके दोहा कहा चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ तुलसी दास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर चित्रकूट के घाट पर संतन की भी तुलसीदास चंदन घिस तिलक करे रघुवीर तुलसीदास चंदन घिस रहे और वो चंदन लेके भगवान राम अपने आप ही तिलक कर रहे जब ऐसा कहा वो पक्षी के रूप में हनुमान जी ने तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर पहचान गए तुलसीदास तो ये तुलसीदास जी को हनुमान जी ने भगवान का दर्शन कराया था जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव गुरुदेव क्या करते है शिष्य को भगवान का दर्शन करवा देते तो ये हनुमान जी तो हम हनुमान जी का थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान श्री सी राम सीता के शोध में जब बंदर लोग सब जा रहे हनुमान जी भी दक्षिण दिशा में जो एक दल जा रहे उनके साथ है हनुमान जी कहा है यहाँ लिखते पाछे पवन तनय शिरुनावा हनुमान जी कहा है पाछे सबसे अंत में हनुमान जी तुलसीदास जी का शब्द चैन देखिये पाछे पवन तनय आप चल रहे रही सोचिए सामने से बहुत हवा आ रही है इतनी हवा आ रही है तो आप ठीक तरह से चल नहीं पायेंगे लेकिन आप सोचिए आप पीछे रहेंगे पीछे से जो हवा आएगी तो क्या होगा आपको चलने में सुविधा होगी हनुमान जी सबसे पीछे है ठीक है पाछे पवन तनय ठीक है वो सबको आगे ले जा रहे हैं ठीक है पीछे से धक्का देकर ठीक है हमको धक्का ही देना पड़ेगा हम सब लोग है ना वैसे हमारा नहीं होगा ठीक है पीछे से जी धक्का देंगे भगवान के पास पहुंच जाएंगे ठीक है पाछे पवन तनय सिरुनावा सब के अंत में हनुमान जी है भगवान को प्रणाम कर रहे यहां कहते हैं जानी काज प्रभु निकट बोला भगवान ने में बुलाया क्या क्या परसासी सरु रूह पानी भगवान श्री राम ने हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रखा और क्या कर मुद्रिका दिनी जनजानी जो कर मुद्री का थी हनुमान जी को दी देखिये भगवान श्री राम को पता है कि इतने बंदर जा रहे किसी से काम नहीं होगा यह हनुमान जी से काम होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये काम स्वामी विवेकानंद से होगा रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा जब काशीपुर में थे तो वो नरेंद्र को एक घर में बंद कर दो घंटे तक बात करते थे अकेले होगा तुम ही नेता हो तुमको सब देखना तो यहाँ ये मालूम है उनसे ही काम होगा और भगवान क्या कर रहे कर मुद्रिका कर मुद्रिका में क्या है भगवान राम का नाम लिखा हुआ है। भगवान अपनी शक्ति हनुमान जी को दे रहे जैसे भगवान श्री रामकृष्ण ने स्वामी जी कहा तुमको सब देकर मैं फकीर हो गया श्री रामकृष्ण सब अपनी शक्ति नरनाथ को दे दी यहां भगवान श्री राम भी क्या कर रहे है? कर मुद्रिका दिनी जी जानी और हम सबको मालूम है तुलसीदास लिखते हैं लिखते हैं क्या वो उसने मुंह में रखी और कर मुद्री का मेली मुख माह चलती लान दी गये अचरज नही ठीक है तो यहाँ बहु प्रकार सीत ही समुझाओ भगवान राम कह रहे कि तुमको सीता को बहुत प्रकार के समझाना कही बल बिरह बेगी तुम आहु मेरी बल की बात बताना मेरी विरह की बात बताना कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे हनुमान जी बहुत अच्छी तरह से सीता को भगवान राम का संदेश सुनाते हैं मेरी बल की बात मेरी विरह की बात सीता को सुनाना हनुमत जन्म सुफल करिमाना माना चले हु हृदय धरी कृपा निधाना हनुमान जी ने अपना जन्म को सुफल माना क्योंकि भगवान राम कृपा कर रहे अब क्या होता है सब बंदर को लेकर हनुमान जी चलते हैं देखिए बंदर कौन है हनुमान चालीसमा लिखते है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहू लोक जागर कपीश कपीश का दो मतलब कपीश कपी का ईश बंदरों का ईश्वर और दूसरा अर्थ कपी का अर्थ होता है हमारा मन है ना वो बंदर जैसा चंचल है हुँ? मन को ये चंचल बंदर एक बंदर था आप सबने सुना होगा उस बंदर ने किसी को शराब पिला दिया वैसे तो बंदर है ठीक है फिर किसी ने शराब पिला, पिला दिया ठीक है बाद में उसके ऊपर एक भूत सवार हो गया ठीक है देखिए वैसे बंदर शराब पिया उस भूत और बाद में एक बीछी ने उसको काट दिया बंदर की चंचलता वो हमारा मन भी वैसा है ये जो बंदर की चंचलता जब उसको शराब पिलाने से भूत सवार होने से और बीची काटने से जो चंचलता हमारी ऐसी चंचलता है लेकिन ये बंदर को लेकर भगवान राम क्या करते हैं वानर सैन्य समाभरा भगवान श्री राम ने सब बंदर को लेकर युद्ध किया देखिए 10-15 आदमी को लेकर आप काम कीजिए बहुत कठिन है ठीक है और बंदर को लेकर काम करना तो और भी कठिन है भगवान इसी लिए कहते हैं ठीक है बंदर को लेकर काम किया ठीक है देखिए ये बंदर क्या है ये बंदर साधक है बंदर चंचल है हमारा मन भी चंचल है लेकिन ये चंचल होने से भी बंदर लोग राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे है हम लोगों को भी काम क्रोध लोभ मोह इसके साथ युद्ध करना है हनुमान जी पथ प्रदर्शक है यहाँ हम क्या देखते हैं? यहाँ लिखते हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खो है राम का जल लीन मन बिसरा तन कर छोह चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खो हर काज लयलीन मन बिशरा तन करोह चले सकल बन खोज सरिता सर खो सीता को ढूंढ रहे सीता को नहीं भक्ति का प्रतीक है बंदर सीता को ढूंढ रहे है भक्ति को ढूंढ रहे है कहाँ ढूंढ रहे है कही पर्वत गुहा जहां भी हो ढूंढ रहे है राम काज लय लीन मन राम का काम करते करते कभी कभी शरीर का बोध भी चला गया कतहू होक्षस से जो भेट हो जाती क्या करते थे प्राण ले ही एक, एक चपेटा बंदर में इतनी ताकत है वो एक तमाचा मारता है और उसको मार देता है राक्षस को देखिए पहले पहले हम जब साधना की शुरुआत करते दीक्षाली भग आ, गुरुदेव के पास पहले पहले बहुत उत्साह रहता कि भगवान दर्शन हो ही जाएगा ठीक है भगवान का नाम करते बहुत उत्साह से करते यहां कहते हैं राक्षस को मार देते और क्या करते बहु प्रकार गिरि कानन ही को मुनि मिल ही सब किस कोई ऋषि मुनि से मिल जाते उनके पास सब बैठ जाते और पूछते है? अच्छा सीता कैसे मिलेगी हमको भक्ति कैसे प्राप्त होगी ये पूछते थे तो देखिए ये साधक लेकिन क्या हुआ बंदर लोग जब ढूंढते ढूंढते क्या हुआ लागी त्रिष्णा अतिशय अकुला देखिए आध्यात्मिक पथ में क्या होता है मालूम है जब हम भगवान की ओर जाने का प्रयत्न बीच में कभी कभी मन में भोग वासना का उदय होता है लागी तृष्णा अतिशय अकुलानी उसको मन भोग क्यों जा रहा है तृष्णा लग गई और क्या मिल ही न जल घन गहन भूलाने जंगल में रास्ता भूल गए सब लोग ये हम संसार में ना कभी कभी सब कुछ भूल जाते है बाद में क्या हुआ उसने सोचा कि अच्छा सीता तो नहीं मिलेगी लेकिन हम बिना जल मर ही जाएंगे कि भगवान का नाम करते करते पहले बहुत उत्साह होता है बाद में संसार में हम जब जक जाते हैं कि भोगवासना को सोच सोचते भगवान की तो प्राप्त नहीं होगी अब क्या होगा हनुमान जी साथ में यहां कहते मन हनुमान किन्न अनुमान मरण चहत सब बिनु जल पाना उसको जल नहीं मिले से इस लोग मर जाएंगे अच्छा सबको जल की तृष्णा लगी हनुमान जी को लगी क्या नहीं लगी क्यों नहीं लगी हनुमान जी जब जा रहे थे भगवान श्री राम ने उनके मस्तक पर हाथ रखा था हनुमान जी सोच रहे कि मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे चल रहा हूं कोई आदमी चल रहा है एक आदमी धूप में चल रहा है और एक आदमी छाया में चल रहा है जो धूप में चल रहा है उसको प्यास लगेगी और जो छाया में चल उसको प्यास नहीं लगेगी हनुमान जी सोच रहे अरे मैं तो भगवान की छत्र छाया के नीचे चला उसको प्यास नहीं लगी और दूसरा कारण आपके मुंह में जो पीपरमे लोजेंस होने से आपको प्यास नहीं लगी ठीक है लॉजेंस चुस्ते चुस्ते चले जाएंगे। हनुमान जी के मुख में लोजेंस है कर्मुद्री का मेली मुख मगवान श्री राम का नाम और मुख में भगवान की कर्मुद्री का उसके मुंह है उनको तृष्णा नहीं लगी लेकिन वो दूसरों की चिंता करते हनुमान जी ने कहा पर्वत पर्वते पहाड़ चलो ऊपर उठे पानी मिल जाएगा सब बंद ने कहा नीचे पानी नहीं और ऊपर पानी से मिलेगा? लोग ऊपर नहीं उठेंगे देखिए साधना करने की इच्छा चली जाती ऊपर उठने की इच्छा नहीं होती मन नीचे गिर गया हनुमान जी अकेले ऊपर उठ गए उसने आसपास देखा क्या देखा एक गुफा देखी गुफा में कोई पक्षी अंदर जा रहे बाहर आ रहे क्या क्या पक्षी है चक्रवाक बक हंस उड़ाही चक्रवाक है बक है हंस है ये पक्षी अंदर गुफा के अंदर जा झारु निकल रहे हनुमान जी ने सोचा उसमें अवश्य जल है पानी है उसे सबको बुलाया पानी मिल गया वो सब बहुत ठीक है उठते बहुत कष्ट करके वो ऊपर उठे कहा पानी गुफा में अरे पानी नहीं दिख रहा है आपने गुफा में पानी अरे चलो ना मेरे साथ वो गए कोई अंदर जाने के लिए तैयार नहीं कि भाई हम गुफा में हम पहले आप जाइए भाई अंगद ने बोला भाई गुफा में ही मेरा मामला है भाई मेरे पिता वाली और जो ये सुग्रीव का गुफा में ही ये सब झगड़ा हुआ था मैं गुफा में नहीं जाऊंगा ठीक है तब आगे के हनुमंत ही लीन्ना हनुमान जी आगे स्वयं प्रभा बैठी तपस्वी उसके पास गए और कहा कि देखो ये बंदर आये है वहां एक झलाशय था बहुत वृक्ष थे अच्छे अच्छे फल थे उसमें हनुमान जी ने कहा ये सब बहुत पानी की प्यास लगी वो फल खा बचाओ तो सबको ले आओ सबको ले आ सबने पानी पिया और फल खाया बाद में स्वयं प्रभा के पास बैठ गए स्वयं प्रभा ने पूछा तुम क्यू ये जंगल में तुम घूम रहे हो बंद हनुमान जी ने बोला हम सीता को ढूंढ रहे स्वयं प्रभा ने पूछा कैसे आप लोग आंख खोलकर ढूंढते हैं ना आंख बंद करके ढूंढते अरे बंदर ने कहा, अरे कोई आंख बंद करके ढूंढता है क्या हम तो आंख खोलकर बड़ी बड़ी आंख करके कर ढूंढते इधर उधर कहीं देखते कहीं सीता मिल जाए तो इतने दिनों तक तुमने आंख खोलकर ढूंढा अभी बंद करके देखिए भगवान आंख बंद करने से मिलता है ठीक है खोलने से हम बाहर ढूंढते भगवान अंदर ही है हमारे अंदर ही बैठे ठीक है हम लोग बाहर ढूंढते बस आंख बंद करो वो तो देखिए संसार में भी मैं ना आपको कभी कभी आंख बंद करनी है ठीक है लड़की क्या कर रहा है लड़का क्या कर रहा है ठीक है क्या मोबाइल क्या एस क्या व्हाट्सअप क्या कर बहुत मत देखना ठीक है जितनी आंख खुली रखेगी ना उतनी अशांति बढ़ जाएगी ठीक है तो करना करने तो ठीक है थोड़ा बहुत कभी कभी खोलना कभी बंद करना ठीक है क्योंकि एक दिन पूरी आंख बंद हो जाएगी बाद में खुलेगी नहीं ठीक है तो पहले से ही आंख बंद करने का अभ्यास करना है ठीक है अभी से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है कभी ठीक है जो करना है करने तो संसार से मन हटाने का प्रयत्न करना है ठीक है यहां कहते आंख बंद करो तो बंद लू आंख बंद की ये बंदर है तो ज्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते थोड़ी देर बाद खोल दिया आब खोल दी ना तब समुद्र के किनारे सब आ गए अब कौन जाएगा उधर ठीक है <coughs> तो अब हम जो चर्चा करेंगे हनुमान जी हनुमान जी की समुद्र यात्रा ये हनुमान जी की समुद्र यात्रा हमारी आध्यात्मिक यात्रा है भगवान को पाने के लिए जब हम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो यात्रा में कुछ कुछ कठिनाई आती है हनुमान जी की समुद्री यात्रा में जो जो कठिनाई आई थी हमको भी आएगी हमारे जीवन भी आएगी और उस कठिनाई को हम कैसे पार जा सकते कठिनाई से ये हमको समाधान सूत्र यहां से मिलेगा हनुमान जी ने जब उनकी समुद्री यात्रा शुरुआत की जब उसने आकाश में उड़ना शुरू किया अचानक समुद्र में से मैनाक पर्वत उठकर उठाया हनुमान जी को कहा आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए मैं आपका पिता का दोस्त हूं देखिए मैनाक पर्वत हनुमान जी का पिता का दोस्त कैसे हुआ पुराण में कथा है पहले जितने पहाड़ पर्वत थे ना सबको पंख था सब पहाड़ पर्वत आकाश में उड़ते थे आप थोड़ा सोचिए पहाड़ पुता आकाश में उड़ेंगे तो क्या होगा भगवान जाने ठीक है बाद में कहीं कहीं बैठ जाते थे जा हम यहां बैठे यहां जो एक पहाड़ बैठ जाए तो हमारा क्या होगा मालूम है तो इंद्र ने क्या किया वो वज्र से उसने सब पहाड़ का पंख काटना शुरू किया मैनाक पर्वत पवन देव का दोस्त था पवन देव ने उसको उठाकर समुद्र में छिपा दिया तो मैनाक पर्वत का पंख नहीं काटाते आज अचानक महिला पर तो ऊपर उठ के आया कि आप थोड़ा विश्राम करके जाइए हनुमान जी ने क्या किया यहाँ कहते हैं हनुमान ते पर सा कर पुनी प्रणाम राम काज किए बिनु मोही कहा विश्राम हनुमान ते पर कर पुनी कीन प्रणाम राम काज किए बिनु मोही कहा विश्राम हनुमान ते ही परसा कर हनुमान ने स्पर्श किया प्रणाम किया क्या कहा राम काज किए बिनु मोही कहा विश्राम अभी राम काज नहीं हुआ मैं कैसे विश्राम कर सकता देखिए पहली बाधा विश्राम है तो हम सोचे बाद में भगवान लाभ होगा ठीक है जब कोई बच्चा जब हम कॉलेज में पढ़ते थे स्वामी विवेकानंद किताब पढ़ते थे तो मेरे चाचा थे मुझे अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं जब बूढ़ा हो तब पढ़ना ठीक है बूढ़े होने के बाद पढ़ना ठीक है अभी क्या जरूरत है ठीक है तो हम बाद कभी भगवान श्री रामकृष्ण कहते है व्याकुलता होने से भगवान का दर्शन होता है और हम देखते श्री राम कृष्ण देव के जीवन में कैसी व्याकुलता थी माँ काली के लिए वो रोते थे जब शाम ढल जाती थी सूरज सूरज ढल जाता था तब वो रोते थे मां को कहते मां एक दिन चला गया अभी तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला तुमने राम प्रसाद को दर्शन दिया कमलाका को दिया मुझे नहीं देखी और जब उनकी व्याकुलता चरम उठ गई आप सबको मानू है वो वो उसने उसका खड़ा लेकर जब गला काटने के गए तब उसका दर्शन होता है माँ का तो बात ही है जो व्याकुल था हनुमान जी कहते राम काज किए बीनू मोहि कहा जो भगवान लाभ करना जो चाहते भगवान का दर्शन करना चाहता है उसके जीवन विश्राम का स्थान नहीं है साधना हमको अभी आज अभी शुरुआत करनी पड़ी कल करे आज कर आज करे अब कल का काम आज करना आज का काम अभी करना है यही जो होगी तभी स्वामी विवेकानंद कहते हैं राइज अवेक स्टॉप टिल गोल इिज उठो जागो लक्ष्य प्राप्त न होने तक तुम रुको मत विश्राम करने से नहीं विश्राम करने से नहीं होगा रुकना नहीं है हनुमान ने स्पर्श करके प्रणाम किया कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा अभी रामकारी मेरा बाकी है तो पहली कठिनाई क्या है विश्राम हमारे जीवन में तो हनुमान जी उससे आगे चलने लगे प्रणाम करने के बाद दूसरी कठिनाई क्या आती है नाम अही के माता एक नाग माता सुरसा थी उसने कहा आज दिन वही दिन आहार देवता ने मुझे आहार दिया देवता ने भेजा सुरसा को ने हनुमान को कहा मैं तुमको खा जाऊंगी हनुमान जी ने कहा राम काज करी फिदी में आवो सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो तब तब बदन पैठन हु आई सत्य कहो मोई जान दे माई राम का काम करके मैं जी वापिस आ जाऊंगा तुम खाना चाहती तो मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूंगा तुम मुझे तब खा लेना अब मुझे जाने दो हे मां तू मुझे जाने दो साने ने कहा नहीं मैं अभी तुमको खाऊंगा हनुमान जी ने कहा तो भाई बात खा ले तब सुरुसा ने अपना मुंह बढ़ाया हनुमान जी ने दो गुण कर दिया उसने ने साने चार गुण बढ़ाया हनुमान जी ने आठ गुण कर दिया सुरसा ने सोलह गुण बढ़ाया हनुमान जी बत्तीस गुण बढ़ाया जस जस बदन बढ़ावा तानु कपि रूप देखावा हनुमान जी तो बस दो गुण करने लगे सत जोजन ते ही आनंद किन्ना एक सौ योजना उसने मुंह पढ़ा दिया हनुमान ने क्या कहा अति लघुरूप हनुमत हनुमान जी बहुत छोटे होकर मुंह में प्रवेश किए अभी इतना बड़ा मुख है ना बंद कन में देर लगेगी दिखे तो हनुमान जी हम जाके बाहर निकल कर आए अरे भाई तुम तो खाना चाहती हो मैंने तुम्हारे मुंह में प्रवेश तुम तो खा ही नहीं पाती मैं क्या करू देखिये दूसरी बाजा क्या है कौन भेज देवता लोग भेजते देवता सदगुणों का प्रतीक है हमारे सब में कुछ अच्छे गुण है अच्छे गुण से क्या होता है जब कोई हमारी प्रशंसा करता है ना हमारा अहंकार बढ़ जाता है आप सब सुखान जी महाराज आपका राम रामचरण बहुत अच्छा है बस हमारा हो गया ठीक है <laughs> ठीक है अहंकार बढ़ जाएगा और जब अहंकार बढ़ता है ना भगवान की प्राप्ति नहीं होती श्री राम कृष्णदेव अहंकार कैसा है वो कहते कि अहंकार है ढीपी जिसमें भगवान की कृपा रूपी वर्षा का पानी बरसात का पानी जमता नहीं नीचे डल जाता है जहां अहंकार होते ना भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो यहाँ सुरसा सदगुणों का प्रतीक देवता ने भेजा है और वो खा जाने हनुमान जा। जी ने क्या किया अति लघु रूप हनुमान हनुमान जी नम्र बन गए देखिए जब मन में अहंकार आते न भगवान के पास प्रार्थना करके हमको नम्र बनना है तब हम आध्यात्मिक जोन में आगे जा पाएंगे और जब भी कुछ हम अच्छी शुरुआत करने का प्रयत्न करते हैं ना बहुत लोग विरोध करेंगे आपका लेकिन आप जब डटे रहेंगे उसमें तब क्या होगा जो विरोध कर रहे थे वही आपको आशीर्वाद करेंगे यहाँ कहते हैं क्या कहती है सुरशा राम काज सब करी रहूं तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर सि चले हुनुमान राम काज सब करी रहूं तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर सि चले इस रूसा कैती में तुम्हारी परीक्षा करने वे आई थी तुम राम काम कर पाओगे कि नहीं तुम बल बुद्धि निधान मैंने परीक्षा कर ली तुम बल है बुद्धि है आशीष दी गई आशीर्वाद करती है। जो हमारा विरोध करता है ना वो बाद में आशीर्वाद करेगा हम्म अब जब पहले हम घर में थे साधु बनना है तो सब लोग नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। संसार में देख भगवान लाभ हो सकता है ऐसे बहुत समझ थे थी, ठीक है हमने बात नहीं मानी चले गए लेकिन अभी बोलोगे आशीर्वाद की भाई तूने भाई अच्छा काम किया है ठीक है तो बात ये वही लोग हमको आशीर्वाद करेंगे जो हम जब जो पहले हमको जो बाधा देते थे तो यहां दूसरी बात हनुमान जी ने दूसरी कठिनाई जब अतिक्रम की तीसरी कठिनाई क्या थी निसीचरी एक सिंधु महर ही करी माया नभुके खग गही निशीचरी एक सिंधु महरहे एक राक्षसी समुद्र के अंदर रहती थी करी माया नभुके खग गह माया जानती क्या माया जानती थी जो समुद्र के पक्षी उड़ते थे उनकी जो छाया पानी में गिरती वो छाया पकड़कर खींचती थी और क्या होता था वो पक्षी सब समुद्र में गिरते थे उसको खा लेती थी। हनुमान जी जब आकाश में उड़ रहे उनकी छाया जब समुद्र में पड़ी उसने खींचना शुरू किया ये राक्षस है मालूम है मेरे आपके सबके अंदर है ये राक्षस का नाम ईर्षा हम जब देखते कोई ऊपर उड़ जाता है हम क्या करते उसको कैसे नीचे उसको पकड़ के खींचना है वो प्रयत्न करते क्या उसकी छाया काली उसकी दोष ढूंढने का प्रयत्न करते रामचरितमानस में दूसरा प्रसंग है जब सीता का स्वयंवर होने वाला था दस हजार राजा आए थे वह हाँ, सब लोग भगवान के पास प्रार्थना कर रहे अरे सोचिए भगवान गणेश उनके इष्ट देवता होंगे तो भगवान हे भगवान गणेश मैं जो धनुष को उठा पाऊंगा तुमको बड़ा बड़ा लड्डू भोग दूंगा ठीक है तो पहला राजा जब जा रहा है उसके पीछे कितने राजा है 9,999 राजा है पहला उठ के जब जा रहा है वो 9,999 भगवान को अपराध हे भगवान वो ना उठा पाए ठीक है अरे वो उठा लेगा तो हम क्या करेंगे हमको तो भी चांस ही नहीं मिला ठीक है तो ठीक है तो पहला राजा तो गया तो उठाने की बात तो दूर हिला भी नहीं पाया वो जब आ रहा है तो भगवान को भगवान मेरे से नहीं हुआ ठीक है पीछे उनसे भी ना हो ठीक है <laughs> तो वो यही प्रार्थना कर रहा है, है कि मेरे से नहीं वो ठीक है मेरे पीछे जो 9900 से, से भी ना हो यही ईर्ष्या हनुमान जी ने क्या किया वो नीचे जाकर एक खुशी लगाई मारी दी जब को हमारे मन में ईर्ष्या का उद्रेक होता है ना उसको हमको दूर करना है हनुमान जी पहुंच गए लंका के पास यहाँ कहते हैं पूरा देखी बाहू कपिमन किन्न विचार अति लघु रूप निशि नगर करो पैसार पुर रखवारे देखी बहु कपिमन किन्न विचार अति लघु रूप निशि नगर करो पैसार पुर रखवारे रे बहुत राक्ष लोग रक्षा कर रहे हनुमान जी ने सोचा कि जब रात हो जाएगी अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैशा निशा हो जाएगी तब मैं प्रवेश करूंगा आधी रात हो गई हनुमान जी ने क्या किया मशक समान रूप कपी धरी हनुमान जी मच्छर के समान छोटे हो गए लंका में प्रवेश किया जभी प्रवेश किया ना लंकिनी राक्षसी थी जय बंदर कहा जा रहा हनुमान से मच्छर जैसा छोटा हो गया फिर भी पकड़ गया मैं तू को खा लूंगी क्यों खाऊंगी क्यों खाएगी क्या रावण तू खाने नहीं देता क्या हैं? 12 बज गया अभी तक तो खाना नहीं मिला तो उस लंकी ने कहा देखो मैं भूख लगने से नहीं खाती सिद्धांत है क्या सिद्धांत है तुम्हारा मोर आहार जहां लगी चोरा मैं चोर को भक्षण करता हनुमान जी ने कहा तुम्हारा सिद्धांत ही ठीक नहीं है सचमुच तुम्हारा सिद्धांत ठीक होता चोर का तुम भक्षण करती मेरे पहले बहुत बड़ा चोर घुसा जनक नंदनी सीता को चोरी करके हैं तूने तो कुछ नहीं किया उसको अरे मैंने तो भी चोरी नहीं की और तू मुझे खाना चाहती हो मुठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरणी धन भगव हनुमान जी ने एक खुशी मारी क्या हुआ उसके मुंह में से रक्त निकलने लगा देखिए लंग की नहीं, ठीक है? उसका सिद्धांत ठीक नहीं है श्री देव कहते थे तो मौन मुख एक करना चाहिए, ठीक है? तभी भगवान की प्राप्ति होगी हम जो सोचते हैं ना वो हमको जीवन में अनुकरण का हम जो बोलते उसका जीवन में पालन करना चाहिए वो उस दिन मैंने आपको बताया ना वो वो एक लड़का ठीक है मार्क्सिट लेकर बैठा था घर ठीक है उनके पिताजी ये तुमको अंक मैथमेटिक्स इतना मिला है ये इतना मिला हम जब पढ़ते थे आपका ही मार्कशीट है ठीक है तब कहा रहे, मेरा मेरे कागज पे हाथ क्यूँ दिया तूने मैंने कितनी बार बोला मेरे कागज हाथ मत देना देखिये हमारा सिद्धांत ठीक होना चाहिए महापुरुष माज के पास एक एक भक्त आता है उनके लड़के को महाराज आशीर्वाद कीजिए मेरा लड़का अच्छा हो महाराज ने कहा पहले तुम अच्छे बनो बाद में तुम्हारा लड़का अच्छा बनेगा ठीक है तो देखिए पहले हमको अच्छा बनना लेकिन यहाँ क्या हुआ हनुमान जी ने घूसी लगाई हनुमान जी का स्पर्श पाने से क्या हुआ मुठी का एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी धनमि पुनी भारी उठी लंका झोरी पानी कर विनय फिर उड़ गई हनुमान जी को प्रणाम किया और क्या कहा ता बहुता देख नयन राम कर दूता मैंने बहुत पुण्य किया है इसलिए राम का दूत का दर्शन मिला हनुमान जी के स्पर्श से उनका परिवर्तन उसने कहा राम का हनुमान जी तुम कैसे मालूम हुआ मैं राम का दूत जब ब्रह्मा और शिव जब रावण को वरदान देकर जा रहे थे घूसी तो मारेगा और जब तुम मुंह से जब रक्त तो निकलेगा तब सोचना रावण का विनाश होने वाला बाद में लंकी राख से जो बात बताती बहुत बढ़िया बात बताती तांत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुलायकंग तुलन ता सकल मिली जो सुकलव सतसंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुलायक तुलनता ही सकल मिली जो सुकलव सतसंग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख स्वर्ग में कुछ सुख है क्या बात है मालूम है आप जो ये पुण्य करेंगे बाद में आप चाहे तो स्वर्ग जा सकते स्वर्ग में कैसी व्यवस्था है मालूम है जो जैसा पुण्य करता है ना वहां उसको वैसे भोग की व्यवस्था है ज्यादा पुण्य करने से अच्छा भोग मिलेगा कम करने से थोड़ा कम मिलेगा और जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होता है वो वहां का राजा इंद्र होता है लेकिन इंद्र को हर समय टेंशन रहता है क्या मालूम है के दूसरा कोई मेरे से ज्यादा पुण्य वाला आ जाएगा तो मेरी गद्दी चली जाएगी ठीक है जैसे यहां गद्दी की चिंता ऊपर भी ऊपर भी चिंता है ठीक है इसीलिए इंद्र क्या करता है जब कोई तपस्या करता है ना अपस्या को भेज देता है तपस्या भंग करो भाई नहीं? उसका पुण्य ज्यादा होने से मेरी गद्दी चली जाएगी तो यहाँ क्या कहती है तांत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुला एक स्वर्ग में सुख है उसको एक तुला में जो रखा जाए तुलन ता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग कुछ क्षण के लिए हम सतसंग करें उनका जो सुख है वो सुख के हिसाब से कोई वो सुख की तुलना ही नहीं है क्योंकि हनुमान जी का संग पाकर क्या हुआ लंकिनी का हृदय में परिवर्तन वो आज तक सोच रही थी रावण मेरा स्वामी है लेकिन जब हनुमान जी ने लगाया उसको मालूम हो गया है भगवान राम ही मेरा स्वामी है ये रावण का मुझे त्याग करना है और वो लंकनी राक्षस जो बोल रही है क्या कहती है प्रविशी नगर कीजे सबका जादय राखी कौशल राजा आप लंका में प्रवेश कीजिए प्रविशी नगर कीजे सबका किंतु एक बात का ख्याल रखिए क्या हृदय राखी कौशल पुरराजा हृदय में भगवान राम को रखना है कौन कहती लंक ही नहीं लंका भोग नगरी है लंका में जाने से आपको भोग का दृश्य देखने में मिलेगा हृदय में राम रहने से आपको कुछ नहीं होगा लंक ही नहीं कहे देखिए संसार भी भोग नगरी है हमको संसार में रहना है कि हृदय में राम को रखना है राम नहीं रहने से काम का आक्रमण हो सकता है और राम रहने से क्या होगा लंकनी क्या कहती मालूम है गरल सुधा रिपु करी गोपद सिंधु अनल शीतलाई भगवान श्री राम हृदय में रह से क्या होगा गरल सुधा विष अमृत हो जाएगा मीरा ने विष का प्याला पिया था अमृत होगा गरल सुधा रिपू कर ही मिता शत्रु मित्र हो जाएगा और क्या होगा गोपद सिंधु विशाल भवसागर गोस्पद गाय के पेड़ के समान छोटा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद दिखते संपद तव श्री पव पद भव गोष पद बार भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल संपद संपत्ति के मापिक संपत्ति के मापिक हमारी संपत्ति की जैसे रक्षा करते हैं वैसे हृदय में भगवान का चरण कमल का ध्यान करना है रक्षा कर संपद तव पद क्या होगा भव गोष्पद बारी यथाए विशाल भवसागर गोषपद जैसा छोटा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद कहते वही बात ये लंक नहीं कह रहे है। गरल सुधा रिपु करह मिताई और क्या गोपद सिंधु अनल शीतला अनल मेरे आपके अंदर कामना वासना की अग्नि जल रही है हम सब लोग क्या ये भोग वासना कुछ खाने का मनुभा अच्छा अच्छा खाया लेकिन क्या है खाने से तो और भी खाने की इच्छा होगी कल भी खाने की इच्छा होगी भोग भी वैसा है हम भोग करने के अपने को तृप्त करने का प्रयत्न करते लेकिन तृप्त नहीं होते वो और भी बढ़ जाती जैसे अग्नि में घी डालने से होता है लेकिन भगवान का नाम कैसे अनल शीतलाई अग्नि शांत तो हो जाएगी तो देखिए ये हनुमान जी की आध्यात्मिक यात्रा है समुद्र यात्रा है हमारे सबकी आध्यात्मिक यात्रा है जो उनको कठिनाई आई थी हमारे जीवन में कठिनाई आएगी और कैसे कठिनाई का हमको सामना करना है हमको ये रामचरित मानस के माध्यम से हमको ये एक उपदेश मिलता है भगवान का नाम भगवान श्री कृष्ण कहते मां मनुष्य युद्ध ये अर्जुन को युद्ध करना है ये संसार में युद्ध हमको है करना है भगवान युद्ध नहीं करेंगे श्री कृष्ण युद्ध किया कि नहीं किया मां मनुष्य मेरा स्मरण मन करो मैं साथ में रहूंगा युद्ध हमको कर लेकिन भगवान साधने से युद्ध में हमारी विजय होगी ये कामना वासना काम क्रोध लोभ मोके से युद्ध करना है भगवान का नाम करते करते करल सुधा रिपु करोपित अनल सीतलाई हनुमान जी गुरु है जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाही हनुमान जी के पास प्रार्थना करते हम सब लोग कि हम सबके पर कृपा करे कैसे गुरुदेव की माफी जैसे बंदर लोग को जो रास्ता दिखा रहे हम सब लोग का मन बंदर जैसा है हनुमान जी कृपा करेंगे और हनुमान जी कृपा से हम सब लोग भगवान की ओर जाएंगे हम सबको भक्ति प्राप्त तो होगी यही हनुमान जी के पास प्रार्थना हम सब मिलके रघुपति राघव राजकीन करेंगे आज को तो बोलने की जरूरत नहीं सब लोग करेंगे <laughs> jay kupati rakhbara hazaram pa तारा सीता राम, राम भज प्यारे तू सीता राम सीता संमति देव भगवानीश्वर अल्ला गम झोरघुनंदन शोघन श्या्याम जान सीता भजलोगे सी तरा हम रात्रे नींदरा दिन में का कब भजलोगे सी तरा हम रीत तीरा जरा Raan, jai, jai, jai. राम गुफ तीरा धराज फते तपा सीता मर कुफ रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय शारदावर राम कृष्ण की जय सद देव की जय शब संतन की जय हो नमः पार्वती पतह हर महादेव